आर्थ यह दिद्य सोम दिद्वान यज्ञ कर्ता द्वारा रस निकाले जाने पर संग्राम के लिए जैसे घोड़ा प्रशंसित होता है उसी प्रकार स्तुत करके शुद्ध किया जाता है दिद्वान यज्ञ करने वाले याजिक सोमवल्ली का रस निकालते हैं तथा उस सोम की सराहना स्तोत्रों से करते हैं जिस प्रकार संग्राम में जाने वाले घो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 आर्थ यह स्त्रेष्ठ अहिंसक यज्ञ स्वरूप रस निकाला हुआ सोम अहिंसित होकर लोकों को विस्तृत करके द्विलोक में पहुँचता है यह स्त्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप सोम अहिंसक रीति से शुद्ध होकर किसी अन्य स्थान में न जाता हुआ सर्गलोक को पहुँचता है इस कारण इस सोम के उपासक सीधे सर्ग को पहुँचते हैं アッハハリドラネカーやディンジェソーム、パヘレウトパンのホテ ह ヘイ、ディウォーコーディネケーリー、レスニカーラーは、チャーナニメジャータヘイ、ジスサメイाームカーレスニカーテイोイ、ウス र メイワ क ハリランカーホタヘイ、ヤーディウォーコーアッパンカーニケーリー、ニカーラージャータヘイ、ヤーレスニカーカー、チャーナニメ、ाーाーチャーニメ、ダーカー、チャーバーディネ、ディウォーコーアッ र ッキア ट ャータヘイ、アッाリ、ナナータカーキ、カーリカーニーワーラー、न न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 तथा अन्नो से युक्त कर भावार्थ हे सोम हमें बल दो तथा प्रज्ञान में कार्य करने की शक्ति दो शत्रुओं को निहशेश करके जीतो तथा हमें अन्नो से युक्त कर अर्थ सोम से रस निकालने वाले रित्विज इंद्र को पीने के लिए सोम का रस निकालें तथा हमें अन्नो से युक्त करो अर्थ हे सोम तेरे कर्तव्य से तेरे संरक्षण से तू हमें सूर्य के प्रकाश में पहुंचा दे तथा हमें अनु से युक्त कर अर्थ तेरे कर्तव्य से तेरे संरक्षण से चिरकाल तक सूर्य को हम देखेंगे तथा हमें अनु से युक्त करो अर्थ हे सोम श्रेष्ठ शस्त्रधारण करने वाले वीर ज्वावा पृथ्वी में जो धन है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 पथा हमें अन्नु से युक्त करो पंचमन सुक्तम अर्थ प्रदिप्त किया हुआ सबका स्वामी रस निकाला सबको संतुष्ट करता हुआ यह बलशाली शोम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 अपने सामर्थ्य से शोभता है, सोमरस चमकता है, मीठा होता है, बल वर्धन करता है तथा अपनी चमत्से शोभता है। अर्थ, हरे रंग का दिव्य सोम रस निकालने के समय यज्ञ स्थानीय देवों में आसन पूर्वा भीम फैलाकर बल से आगे बढ़ता है। सोमगली हरे रंग की होती है।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 アッソーンケーサーツレストリティセイストティキゲイ、ソワナメイドアッディウタイ、バリウステテディシャウセイバハアティヘ、ソーンケーサーツディシャウウキビ、ヤギメイストティキジャティヘ、イスストティメディシャウケーソーネジェセイドアッフュレホテヘ、ジンセディウタイヤギメイアテヘ、タタイヤギスレストリティセイホジャタヘ、アッフェ、ウタンスンダーバレマハン तथा दर्शनीय के समान रात्रि तथा ऊषा की कामना करता है। सोम चाहता है कि सुंदर दर्शनीय ऊषाकाल जल्दी आए तथा सोमरस यज्ञ के लिए तैयार हो जाए। अर्थ मानवों का निरीक्षण करने वाले दिव्य होता उत्तम देवों की, अर्थात पवन सोम तथा इंद्र इन दोनों की मैं प्रार्थना करता हूँ। ये दोनों देव सोम और हमारी प्रार्थना सुनें अर्थ भारत की राष्ट्रभाषा विद्या तथा बड़ी वारी से सुंदर रूप वाली तीन देवियाँ सोम के हमारे इस यज्ञ में आएं राष्ट्रभाषा विद्या तथा बड़ी मात्रभूमि ये तीनों रूप वाली देवियाँ हमारे इस सोम याग में जाएं तथा यहाँ बड़ी प्रसन्नता से रहें इनके सम्मुख हमारा यह アッパーレウトパンのラジャーケ・パーラン・カルタアギ・ジャーワラ・ジャガット・ウッダット・トスタコ、メ・プラフナ・カルケ・ボーラタハン、ハリランガワラ・ラス・ニ・カーラ・ホア・ソーム、インド、イッチャ・フォーワラ・パジャパラク、インコ・メ・ヤッギメ・ボーラタハン、ヘイ・ソム、क हरे रंग के सुवर्ण की भांति चमकने वाले तेजस्वी सहस्रों शाखा वाले वनस्पति रूप सोम को सोमरस की मृदु धारा से संस्कार युक्त करता हूँ। सोमरस की मृदु धारा पात्र में डालकर उस रस को संस्कार युक्त करते हैं। अर्थ वायु, वृहस्पति, सूर्य, अग्नि, इंद्र, ये देव सब देव मिलकर सोम में स्वाहा कार तथा सोम यज्ञ को योग्य रीति से पूरा करें। खस्तम शक्तम अर्थ हे सोम देवों के पास जाने वाला शक्तिमान आनंद लेने वाली धारा से सुध हो जाओ। हमारे समीप आने वाला तू मेरी के बालों के छाननी में से छाना जा सोम यज्ञ में देवों को अर्पित किया जाता है। इसलिए उसका रस निकालते हैं तथा मेरी के बा�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 पवित्र करने वाले उस स्थान में आगमन करो और बल इवं अन्ड भी हमें दो सोम से रस्त निकालने की सम्य वह सोम रस्त निकालने की स्थान पर लाया जाता है उसको पवित्र पात्र में रखा जाता है तथा उससे रस्त निकाला जाता है इस रस से बल एवं अन्न मिलता है, अर्थ शीघ्रता के साथ जाने वाले स्वच्छ होने वाले सोमरस शीरगामी जल की प्रवाह की भांति इंद्र के निकट जाने लगे तथा वे सोमरस फैलने लगे, जिस प्रकार जल प्रवाह फैलते रहते हैं, उसी प्रकार ये स्वच्छ होने वाले सोमरस इंद्र के पास जाने के लिए सिद्ध हुए सोमरस निकालने के बाद उनको च्छान कर उन रसों को इंद्र के पास रखा जाता है